चालाकोम इंदुरुपातर कविता रूबी आवरण एवं रेखांकन रामबाबू एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे सिवाय एक मुर्गी की उनके पास कुछ नहीं था वे इतने गरीब थे कि एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तब बूढ़े आदमी ने कहा वो बुढ़िया अरे वो बुढ़िया क्यों ना मुर्गी को ही पका डाले लेकिन बूढ़ी औरत ने घबराकर अपने हाथ खड़े कर दिए अरे कैसी बात सोच रहे हो तुम बुढ़ऊ अपनी मुर्गी को पकाने के बजाय मैं भूखी रहना पसंद करूंगी मुर्गी ने यह बात सुन ली और दौड़कर आंगन में आ गई वहां उसे सेम की एक फली मिली जिसे वो बुढ़िया के पास ले आई बुढ़िया ने इसे देखा और कहा ठीक है बुढ़िया तो चलो कम से कम सेम की फली ही पकाओ बुढ़िया ने सेम की फली को पका सेम की फली को देखा और कहा बूढ़े मेरे प्यारे बूढ़े बस एक फलि से खाना भला कैसे बनेगा और इसके लिए तो कोई ढंग का बर्तन भी नहीं है चलो हम सेम के बीज को बो देते हैं सेम की बेल जब बड़ी हो जाएगी तब हम एक बड़ी सी सेम की कचौड़ी बनाएंगे पर इसे कहाँ बोए बूढ़े ने कहा खेत में खेत में से कौे इसे खा जाएंगे तब तो हम इसे आंगन में ही बो देते हैं आंगन में उसे आंगन में ठसे मुर्गी खा जाएगी अच्छा तो फिर हम इसे झोपड़ी में ही झोपड़ी में ही बेच के नीचे बो देते हैं ठीक है बूढ़े ने हामी भरी और सेम के बीच को झोपड़ी में ही बेंच के नीचे पोतिया कुछ समय बाद सेम का अंकुर फूटा और उसका बढ़ना शुरू हो गया वो बढ़ता गया बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब वो बेंच से भी ऊंचा हो गया अब क्या करे बुढ़िया बूढ़े ने कहा हमें बेंच को दूर हटाना पड़ेगा बूढ़े ने बेंच को दूर कर दिया लेकिन सेम का पौधा बढ़ता रहा ऊंचा और ऊंचा यहां तक कि वह छत तक पहुंच गया अब हम क्या करें बुढ़िया बूढ़े ने फिर से पूछा हमें छत में छेद बना देना चाहिए बूढ़े ने छत में छेद बना दिया लेकिन सेम बढ़ता रहा ऊंचा और ऊंचा यहां तक कि वह ऊपर वाली छत तक पहुंच गया बूढ़े ने ऊपर वाली छत में भी छेद कर दिया सेम की बेल अब छत से बाहर दिखने लगी और धूप पाकर और जल्दी बढ़ने लगी जल्दी सेम का पौधा ऊपर आसमान तक पहुंच गया बूढ़े ने एक थैला लिया और सेम के पौधे पर चढ़ गया सारी तैयार फलियों को चुना और नीचे उतर आया बुढ़िया खुश थी बूढ़ा सेम की फलियों का पूरा थैला लेकर आया था उसने कहा अच्छा अब हम कचौड़ी बना सकते हैं बुढ़िया ने फलियों को छीला दानों को तंदूर में सुखा पीसा और परात में रखकर उसका आटा गूंथ लिया आटा फूलता रहा फूलता रहा, यहाँ तक कि से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा बुढ़िया ने इसे लकड़ी के एक पटरे पर रखकर तरह तरह से सजाया ताकि देखने में भी सुंदर लगे और पकने के लिए भी तंदूर में रख दिया कचौड़ी फूलती रही और यहां तक की तंदूर से बाहर फूट पड़ने की कोशिश करने लगी बुढ़िया ने तुरंत तंदूर का ढक्कन खोलकर देखा और कचौड़ी उछल फर्श पर आ गिरी लुढ़कती हुई दरवाजे के बाहर गायब हो गई बूढ़ा और बुढ़िया कचौड़ी के पीछे दौड़ते रहे लेकिन वह हाथ नहीं लगी वे इसे पकड़ नहीं सके कचौड़ी लुढ़कती हुई जंगल में चली गई वहां एक चालाक लाल लोमड़ी उसकी तरफ आई उसने कचौड़ी को पकड़ा उसमें भरा हुआ मुलायम पनीर खा लिया और उसके अंदर उसमें थोड़े से देव के फल भर दिए और कचौड़ी को हाथ के नीचे दबाकर कुछ गढ़रियों के पास दौड़ी गई गढ़ेरियो ओ गडेरियो तुम मुझे तीन साल का बछड़ा दे दो बदले में मैं तुम्हें कचौड़ी दूंगी गडेरियों ने देखा कि लोमड़ी के पास स्वादिष्ट कचौड़ी है उसका भारी हिस्सा सुनहरी चमक वाला कुरमुरा है और वे इसे खाने के लिए ललक उठे वे अदला बदली के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपना तीन साल का बछड़ा लोमड़ी को दे दिया चलाक लोमड़ी ने कहा लेकिन देखो जब तक मैं पहाड़ी के ऊपर न चढ़ जाऊं तब तक तुम लोग कचौड़ी नहीं खा सकते वो बछड़े के ऊपर चढ़ गई और वहां से चल पड़ी जैसे ही वह पहाड़ी के उस पर गई गडेरियों ने कहा चलो हम रेत पर बैठ जाए और कचौड़ी का एक एक सुनहरा भर भूरा टुकड़ा खाए उन्होंने कचौड़ी को ऊपर से तोड़ा लेकिन उसके अंदर से तो बस देवदारू के फल भरे थे ने उन्हें दिया था। पर सवारी करते करते नजर और, कि और कुछ ही दूरी पर एक आदमी हल जोत रहा है लोमड़ी दबे पाव गाड़ी तक गई बछड़े को गाड़ी में जोता और खुद मुलायम पुआल पर आराम से लेटकर बछड़े को छड़ी से कोचते हुए चल पड़ी जल्दी वह जंगल में आ गई और वहां उसे एक भेड़िया मिला उसकी हालत बिल्कुल खराब थी और बड़ी मुश्किल से घिसते हुए चल पा रहा था तुम कहा जा रही हो बहन लोमड़ी? उसने पूछा जाना है पहाड़ी के पार दूर की एक घाटी में क्यों ऐसा लगता है कि वहां के लोगों के पास इतनी अधिक मुर्गिया हैं कि बाज भी उन्हें आराम से खाते हैं क्या वहां भेड़े भी है भेड़िए ने लाल टपकाते हुए पूछा ढेर के ढेर अरे वाह क्या वहां उनके पास शहद भी बहुत है ऐसा लगता है कि वहां शहद की नदियां बह रही है भालू खुश हो गया बेडिया खुश हो गया क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे कम से कम मेरे एक पंजे को तो अपने गाड़ी में रख ही सकते हो केवल एक पंजे को ले जाने का क्या मतलब है कूदकर गाड़ी में चढ़ जाओ अब ये तीनों गाड़ी पर बैठे चले जा रहे थे ऐसा लगता है कि वहां शायद की नदियां बह रही हैं। भालू खुश हो गया एक भालू भी तो कम कम पंजे को तो अपने गाड़ी में रखी सकते हो केवल एक पंजे को ले जाने का क्या मतलब कूद कर गाड़ी में चढ़ जाओ गाड़ी पर बैठे चले जा रहे थे लेकिन अचानक भारी बोझ से गाड़ी का डंडा टूट गया लोमड़ी ने भालू से कहा नीचे उतरोगाई भालू और जाकर नया डंडा ले भालू पेड़ों के झुरमुट में चला गया वहां उसे गिरा हुआ फर वृक्ष मिल गया और वहां वो उसे खींच गाड़ी तक ले आया लोमड़ी ने लुमड़ी तो ने उसे भी डांट लगाई और खुद ही डंडा लाने चली गई इसी बीच भालू और भेड़िया जल्दी, जल्दी जल्दी तीन साल के बछड़े को खा गए उन्होंने जानवर की खाल में भूसा भर दिया और भूस भरे हुए जानवर को उसके पैरों पर खड़ा करके मनी मन हंसते हुए वहां से चले गए लोमड़ी आई और इधर उधर देखा लेकिन भेड़िया और भालू दोनों में से कोई भी नहीं था बस बछड़ा वहां खड़ा था उसने डंडा लगाया, गाड़ी पर सवार हो गई और बछड़े को, तो को देखा और समझ गई कि क्या मामला है उसने गुस्से से कहा कोई बात नहीं बदमाशो बस देखते जाओ मैं इसका पूरा हिसाब वसूल करूंगी उसने धमकी दी और वहां से चली गई कुल मिलाकर किस्सा यह कह रहा है कि जब पज्छड़ आया तो लोमड़ी अभी सड़क पर ही थी अचानक उसे एक भेड़िया मिला ने कहा किट तुम ठीक कहती हो बहन लोमड़ी भेड़िया ने हामी भरी वो दौड़कर चरा गांव में गया एक भेड़ को पकड़ा और खींचता हुआ जंगल में ले आया क्या चमड़े के कोट के लिए यह काफी है उसने पूछा नहीं यह काफी नहीं है लोमड़ी ने कहा भेड़िया दूसरी भेड़ ले आया ले आया क्या अभी यह काफी है उसने पूछा नहीं तुम्हें एक और चाहिए लोमड़ी ने कहा भेड़िया तीसरी भेड़ लेकर आया अब तुम्हें एक दर्जी ढूंढना चाहिए लोमड़ी ने कहा मैं एक अच्छे दर्जी को जानती हूं चलते हैं तो लोमड़ी भेड़ियों को घास के मैदान में गई वहां झाड़ियों के पास जंजीर से बंधा हुआ तगड़ा घोड़ा घास चल रहा था वह वहां है उसने कहा वह दर्जी थोड़ी ही है वो तो नस्ली घोड़ा है भेड़िया ने कहा लगता है तुम्हारी समझ गड़बड़ हो गई है डोमड़ी बुरा मान गई अपनी जबान बंद करो और बकवास मत करो मैं हमेशा से समझदार हूं और हमेशा रहूंगी लेकिन तुम हमेशा से मूर्ख थे और जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे अब भेड़िया बुरा मान गया और आग बबूला होकर बोला अभी पता चल जाएगा हमें से कौन समझदार है पहले से डींग मत मारो लोमड़ी ने कहा जरा चारों ओर देखो और तुम्हारा और तुम्हारी खाल उतर जाएगी कौन करेगा ऐसा भेड़िया गुर उसके दाँत दिखने लगे इस नस्ली घोड़े का मालिक असंभव भेड़िया ने हंसते हुए कहा कोई ऐसा नहीं कर सकता तुम देखना यह घोड़ा किस चीज से बंधा है लोमड़ी ने भेड़िए से पूछा रस्सी से लोमड़ी की हंसी फूट पड़ी देखो तुम कितने मूर्ख हो क्यों भेड़िए ने उछल कर पूछा नस्ली घोड़ा जंजीर से खूटे से बंधा है असंभव भेड़िए ने अपनी भावों को चढ़ाते हुए चलो चढ़ाते हुए कहा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ लोमड़ी ने भेड़िए को पकड़कर खूटे से बांधा और रस्सी के अंतिम सिरे को देखा और उसके गर्दन को गोल... की गोलाई का फंदा बनाया और फेंका फिर भेड़िए ने इधर उधर देखा खुद को उसने फंदे में बंधा पाया तब लोमड़ी दौड़कर घोड़े के पास गई और उसकी पूँछ को हिलाने लगी घोड़ा अचानक डर गया और तेजी से घर की ओर लपका वो अपने पीछे पीछे घोड़ियों को भेड़ी को खींच रहा था और जमीन पर खिसने से उसकी खाल उधरती जा रही थी इसी बीच लोमड़ी जंगल में लौट आई और भेड़ को दलदल में दबा दिया उसने केवल भेड़ के मगज को निकाल लिया और फर भेड़ के नीचे आराम से बैठकर खाने लगी और फर पेड़ के नीचे आराम से बैठकर खाने लगी अचानक एक भालू वहां आ गया वही भालू जिसने बच्चों को खाया था तुम क्या खा रही हो बहन लोमड़ी भालू ने पूछा मगज क्या तुम अंधे हो तुम्हें ये कहाँ मिला मेरे सर के बाहर अगर तुम चाहो तो तुम भी खा सकते हो कैसे बहुत आसान है बस अपने सिर को पकड़कर दौड़ो और पेड़ पर जोर जोर से टक्कर चोट करो मगर तुरंत ही बाहर आ जाएगा धन्यवाद बहन रोमड़ी तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद मैं अभी ऐसा करूंगा मैं मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है और अभी खाना चाहता हूँ उसने एक मोटा सा ओख का पेड़ चुना अपने सिर को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़कर उस पर सर्दे मारा और बस भालू का अंत हो चुका था लोमड़ी ने भालू का मगज पेड़ भरकर खाया और में पानी पीने हंसते हुए की तरह दिन भर खेतों में खड़ता हूं जबकि तुम घर में आराम करती हो और समय बर्बाद करती हो बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम मजे करती हो उसकी पत्नी रोज रोज ये ताने सुन सुनकर तंगा गई एक दिन उसने कहा तुम और मैं अपने कामों को बदल क्यों नहीं लेते मैं दिन में खेतों में जाऊंगी और तुम यहां रहकर घर की देखभाल करोगे तब हम देखेंगे कि किसकी जिंदगी कितनी आसान है आदमी बहुत खुश हुआ अच्छी बात है उसने कहा मैं कल से घर में रहूंगा और घर के सभी कामों को पूरा करूंगा और तुम बाहर जाकर घास काटोगी दूसरे दिन पत्नी खेत जाने के लिए तैयार हुई जाने से पहले वह आश्वस्त नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि वह क्या करेगा उसने अपने पति से कहा आज शनिवार है मैं रात के खाने के लिए घर आऊंगी इसलिए कुछ दलिया बना लेना और गाय को चरा में ले जाना मत भूलना आदमी सिर्फ मुस्कुरा दिया चिंता मत करो मैं सब कर लूंगा उसने कहा पत्नी चली गई तो पति ने चुरुट जलाई और सोचने लगा कि कामों को कहां से करना शुरू करें उसने पहले दलिया बनाने की सोची उसने बर्तन धोया इसमें पानी भरा और पकाने लगा चुरुट बुझ रही थी तो उसने उसे फिर से जलाया फिर उसने अंगेठी जलाई धुआं फूकते फूकते उसका बुरा हाल हो रहा था पर दलिया पकने का नाम ही नहीं ले रहा था थोड़ी देर में पानी उबलने लगा और वो वहां खड़ा होकर चूल्हे पर चढ़ी हुई दलिया को चलाता रहा वह गाय के बारे में भूल गया और तब उसे याद आए कि जब गाय ने चिलाना शुरू कर दिया मैं अभी गाय को चारे के लिए बाहर ले आता हूँ ले जाता हूं और फिर वापस आकर दलिया पका लूंगा उसने सोचा या क्यों ना तब तक इसमें कुछ और पानी डाल दिया जाए वो पानी के लिए कुएं पर गया पानी लाया और बर्तन में पानी डालने लगा पर वो खुद को ज्यादा पानी डालने से रोक नहीं पाया और वह इतना ज्यादा हो गया कि बाहर बहने लगा और आग बूझ गई उसने फिर एक तीली जलाने की सोची पर जैसे ही वो इसे करने जा रहा था गाय ने फिर से जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया जरा ठहरो मैं अभी तो मैं ले आऊँगा आदमी चिल्लाया मुझे आग जला लेने तो पर लकड़ी गीली थी और जली नहीं पाई सो तो उसने कुछ सूखे तिनके डाले आखिरकार आग जल गई बाहर गाय ने फिर से चिल्लाना शुरू किया तो आदमी उसे लेने के लिए दौड़ा वो गोशाला में आया और ख़ुद से कहा अगर मैं गाय को चारे के लिए बाहर ले जाता हूँ तो या तो दलिया जल चुकी होगी या आग बुझ जाएगी मैं सोचता हूँ कि गाय को बाहर ही बांध दूँ पास में ही घास है उसे खाती रहेगी और घास तो हर जगह एक ही जैसी होती है और आदमी ने गाय के एक गले में एक रस्सी घुमाकर फेंकी उसे गोशाला के बाहर लाया और उसके पैरों को बांध दिया और खुद दोबारा रसोई में लौट आया उसे रास्ते में याद आया कि उसे अभी तो मखन निकालना था। उसी मलाई और मखन लेने के लिए अनाज घर में रसोई में लौट आया और मक्खन निकालने लगा लेकिन प्यास लग रही थी तो उसने चम्मच नीचे रखा और अनाज घर में आया जहा पीपे में सेब का रस रखा था हड़बड़ी में वो रसोई का दरवाजा बंद करना भूल गया था बस फिर क्या था सुअर और उसके साथ छोटे बच्चे आंगन में थे रसोई का दरवाजा खुला देखकर अनाज घर में खुश आए आदमी ने उन्हें तब देखा जब वो सेब का रस पीने के लिए पीपे का ढक्कन खोल रहा था उसे याद आ रहा था कि मलाई का बर्तन रसोई के फर्श पर पड़ा था वो घर के अंदर तेजी से भागा और पीपे का ढक्कन खुला छोड़ दिया और रसोई की ओर भागा और देखा कि वहां पर फर्श पर मलाई में सुअर लौट रहा था उसने लपाकर लाठी उठाई और सुअर के मुंह पर मारी और सुअर गिर पड़ा और मर गया अब वहां करने को कुछ नहीं बचा था तभी अचानक उसे फेर याद आया कि उसने तो पीपे का ढक्कन खुला छोड़ दिया था घर में भागा और देखा कि पीपा खुल... पीपा खुल खुला था और व्यवस्थित कर करने के बारे में सोचने लगा तभी उसे ख्याल आया कि खाली पीपा सूख जाने की वजह से टूट गया था उसे डर था कि कहीं रसोई में और कोई जानवर न हो इसलिए उसने मथनी उठा ली वह पानी के लिए कुएं पर गया उसने कुएं के किनारे मथनी रख दी और बाल्टी को नीचे डालकर पानी निकालने लगा जब वो पीपे में पानी भर रहा था तो उसे दलिया का ख्याल आया रसोई घर से कुछ जलने की महक आ रही थी गंध से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसने खुद कहा असल बात है कि दलिया का स्वादिष्ट होना उसने दलिया को जितना संभव हो सकता था अच्छा बनाने का निश्चय किया अगर इसमें कुछ मक्खन डाल दिया जाए तो यह बेहतर होगा ऐसा सोचकर वो अनाज घर में फिर देखने के लिए गया कि पुराने स्टॉक में कुछ मक्खन तो नहीं है वो हर जगह देखने लगा पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला अंत में उसने सोचा कि शायद उसकी पत्नी ने किसी जार में मक्खन रखा हो वो एक बड़े से पीपे में देखने के लिए झुका और उसी में उलट गया फिर क्या था पीपे का आटा फर्श पर फैल गया और उसे छीक पर छीक आने लगी वो पीपे के बाहर आना चाहता था पर नहीं निकल सका पत्नी रात के खाने के लिए घर लौटी तो वहां पर उसका पति कहीं दिखाई नहीं दिया आंगन में शुगर मरा पड़ा था रसोई का फर्श मलाई से चिपचिपा था गाय गौशाला के बाहर बंधी थी और उसका पैर टूटा था और बर्तन में दलिया कोयले की तरह जली पर उसका पति कहीं नजर नहीं आ रहा था पत्नी अनाज घर गई उसने पीपे में झाँका और देखा कि वो वहाँ पड़ा था उसने आटे के पीपे से बाहर निकलने में उसकी मदद की वो एक भली महिला थी और उसने चीज़ों को बिखरने के लिए उसे डांटा नहीं उसने हर चीज़ को साफ किया दलिया पकाई खुद और अपने पति को दी और बर्तनों को साफ करके आरमारी में लगा दिया उस दिन से आदमी ने अपनी पत्नी की गलतियाँ नहीं निकाली और उससे कभी नहीं कहा कि उसका काम बड़ा आसान है अनुराग ट्रस्ट